गीता तत्व चिंतन वेदों का प्रयोजन वैदिक कर्मों का लक्ष्य सुख प्राप्ति इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि वैदिक कर्मों का लक्ष्य इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति है समस्त क्रियाओं का अंतिम फल सुख प्राप्ति ही है नारद को उपदेश देते हुए सनत कुमार छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं यदा वही सुखम लभते अथ करोति न असुख लब्ध्वा करोति सुख में वो लब्ध्वा करोति जब सुख मिलता है तभी व्यक्ति क्रिया करता है असुख मिले तो नहीं करता सुख मिले तभी करता है यह तो जीवन का शाश्वत सिद्धांत है हम सुख प्राप्ति के लिए लौकिक क्रियाओं में लगते हैं हम अध्ययन में इसलिए प्रवृत्त होते हैं कि पढ़ लिख धनोपार्जन कर सकेंगे और उससे अभाव की पूर्ति द्वारा सुख संपादित कर सकेंगे वस्तुतः अभाव की पूर्ति से सुख होता है हमें विद्या का अभाव है जब उसे दूर करते हैं तो सुख होता है हम में धन का अभाव है उसके दूर होने से हमें सुख मिलता है हम स्वर्ग की कामना इसलिए करते हैं कि स्वर्ग में सुख के साथ दुख की मिलावट नहीं है स्वर्ग का स्वरूप यो दर्शाया गया है यन्या यन दुखे न संभिन्नम न च्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम जो सुख दुख से मिश्रित न हो और आगे होने वाले दुख से भी मिश्रित न होता हो तथा इच्छा मात्र करने से ही जो प्राप्त हो जाए उस सुख को ही स्वर्ग कहकर पुकारा जाता है और इस प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए हम वेदों के पास जाते हैं पर प्रश्न यह है कि क्या स्वर्ग भी हमें बिना मिलावट का सुख दे सकता है इस धरती पर तो ऐसा कोई सुख ही नहीं है जो दुख के सांस न मिला हुआ हो स्वर्ग में भी हम पढ़ते हैं कि देवता असरों से परेशान रहते हैं जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब देवता भी पदत्युत हो जाता है अतः स्वर्ग का सुख भी पूरी तरह ऐसा नहीं जिसमें दुख की मिलावट न हो हाँ यह लोग के सुखों की अपेक्षा परलोक के सुख उच्चतर श्रेणी के समझे जा सकते हैं पर उनका भी अंत होता है यह तो सर्वमान्य है इस पृष्ठभूमि में विचार करने पर कृष्णा का नाश ही एकमात्र अक्षय सुख का हेतु प्रतीत होता है हमें यजाति की कथा मालूम है जो तृष्णा को प्राणांतक रोग कहता है और उसके त्याग को ही सुख मानता है ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम वास्तव में तृष्णा मनुष्य के मन को चंचल बना देती है और मन की चंचलता ही समस्त दुखों की जड़ है तृष्णा के नाश से मन शांत भाव धारण करता है और मन की यह शांत अवस्था ही सुख का कारण बनती है कहा भी तो है यच्च काम सुखम लोके यज्ज दिव्यम महत्सुखम तृष्णाक्षय सुख से इत नारोडशीम कलाम कामना की पूर्ति से जो लौकिक सुख प्राप्त होता है तथा यज्ञादि से जो देवलोक का स्वर्गिक सुख मिलता है वह उस सुख का सोलहवा भाग भी नहीं जो तृष्णा के क्षय से मिलता है